शान्दे, शान्दे, शान्दे। <coughs> चैतन्य में जो कर्तृत्वादी आरोप होता है तो पूर्व पक्षी कह रहा था कि प्रमा से संस्कार होगा वो संस्कार बसा तो अन्यत्र आरोप होगा सिद्धांती कहा कि प्रमा से होना ऐसे आवश्यक नहीं संस्कार त्येन है संस्कार त्वेना हेतु हो जाएगा अर्थात संस्कार हेतु तो उसे आरोप हो जाएगा वो संस्कार प्रमा से होना प्रमो तो से होना ये कोई आवश्यक नहीं आगे ठीक में नु अस्तुअस्म कर्तृत्व आरोपे पूर्व पूर्व प्र पूर्वप्रतितः कर्तृत्वादी संस्कार हेतु तथा तथा तथा तथा अस् कर्तृत्व आरोप पूर्व प्रतीत कर्तृत्व संस्कार पर्त। हेतु हो जाएगा वो तो पूर्व में क्यों आरोप हुआ उसे पूर्व में फिर उसे उसमें क्यों उस हुआ कहता तथापि तथा वो पूर्व में तो तथापि पूर्वपक्ष कहता है कि तथापि प्राथमिक आरोप दुर्घट तो पूर्व पूर्व कह सकते हैं कि तो पहला बार आरोप से होगा जिससे द्वितीय होगा मूल में प्राथमिक आरोपे आरोपी प्राथमिक आरोपे का गति पूर्व पक्षी पुस्तक का, का, <coughs> का यहाँ आक्षेप में टीका में इसको कहते हैं प्राथमिक आरोपे का भी गति नास्ती क्षिकात तो प्राथमिक आरोप ही नहीं हो पाएगा तो आगे भी आरोप नहीं हो पाएगा ठीक है प्राथमिक आरोपे काफी इति गति ना न छोपक्षा ये वक्तव्य है सिद्धांती इसको कहता है कि नच्छा मूल में अच्छा ठीक है मैं आगे गई पंक्ति कर्तृत्वादी अभ्यास प्रवाह से अनादिवत कहता है कि प्रवाह अनादि है मन से कश्या आरोप से प्राथम्य असिद्या तो जब अनादि है आदि नहीं है तो फिर प्राथम्य कहाँ से आएगा आदि हो तो प्राथम्य आदि ही नहीं है असिध्या तक पृथक गते पृथक गतिर अवक्तव्यवाद तो पृथक गति प्राथमिक आरोपों का क्या गति अर्थात कैसे हो जाएगा ये कहने का आवश्यक नहीं कि तो प्राथमिक है ही नहीं अनादि चल रहे कर्तृत्व इत अनादि कहने का मतलब तात्पर्य है शास्त्र में जहाँ अनादि कहा जाता है तो कहते हैं यहाँ कारण खोजने का व्यर्थ प्रयास है जो दिख रहा है उसका समाधान कर देना है तो ये कहाँ से पहले आया पहला आरोप कैसे हो गया तो ब्रह्म में ये अज्ञान पहले कैसे हो गया ये सब प्रश्न अर्थात तो वो अभी और आवश्यक नहीं है ऐसे प्रश्न का उत्तर कह देते है अनादि अनादि कहने का तात्पर्य उसमें और प्रश्न का आवश्यक नहीं ये कैसे दूर होगा उसको खोजने का आवश्यक है मूल में कर्तृत्वादि अध्यास प्रवाह से अनादित्वाद सिद्धांति उत्तर दे दिया आगे अस्तु एवं अनादि अध्यास का प्रवाह से अभिअध्यास हो जाएगा अब कहते हैं तो प्रथम विरुद्ध तो ये, ये जो प्रश्न हमारा आरंभ हुआ था वाम पार्श्व प्रथम पंक्ति में मूल में था कि जीव पर ऐक्य विरुद्ध धर्मश्रयाद अनुपपत्ति ये कहा था अभी जीव में यह अध्यास हो जा सकता है ठीक है किंतु ऐक्य कैसे होगा अभी मूल में तत्त्वम पद वाच्योर विशिष्ट ओर ऐक्य अयोग्य आग्या, लक्ष्य स्वरूप ओर ऐक्य उपादित सिद्धांत कह रहे की तत्व पद जो वाच्य है वाच्य विशिष्ट है जीव और ईश्वर इसमें तो ऐक्य नहीं होगा लक्ष्य स्वरूप उपादित लक्ष्य स्वरूप में तो ये हो जाएगा तो अभी यहाँ ग्रंथ कार शब्द व्यवहार करें बाच्य में तो होगा नहीं कितु लक्ष्य में हो जाएगा अर्थात तत्व पद ये दोनों में लक्षणा हो जाएगा करना पड़ेगा कहते हैं क्यूँकी लक्ष्य लेते हैं मतलब आप लक्षण करते है कि पहले विचार होने का समय कहे व्यय तुम भ्रूमो कहते हम तो कहते हैं बिना लक्षणा में भी तत्व पद में ऐक्य हो जाएगा दृष्टान्त दिए थे घटो नित्य कहने से तो हम घट का अर्थ घट तो में लेंगे विशेषण अंश में घटो अनित्य कहने से विशेष अंश में लेंगे तो लक्षणा के बिना भी हो जाएगा कहेते अभी यह शब्द कहते हैं कि लक्ष्य स्वरूप ऐक्य में उपादितम अर्थात तो तो मुख्य मत तो में ये लक्षणा मानते है तो भाष्यकार इत्यादि इसमें तो मुख्य मत में माना जाता है ये वहाँ कहे थे व्यय तो भ्रूम इस प्रकार के अच्छा। तो ये लक्षण सब समान धर्मिक होगा तो हम एक के करेंगे एक प्रतिबिंब है एक बिंब है एक तो प्रतिबिंब यानी की अभी हाँ ठीक है आपका प्रश्न है अभी हम विवरण मत में बिंब शुद्ध चैतन्य जीव हो गया प्रतिबिंब ये दोनों में कैसा आख्य करेंगे ये प्रश्न है तो जब प्रतिबिंब बोल करके विवरण मत में कहते हैं वो प्रतिबिंब क्या है चैतन्य प्रतिबिंबत्व आक्रांत है वो चैतन्य जीव चैतन्य है किंतु प्रतिबिंबत्व धर्म के द्वारा आक्रांत आक्रांत अर्थात हम मानते है कि अभी ये प्रतिबिंब है है तो चैतन्य ये चैतन्य का प्रतिबिंब है ना, ना चैतन्य चा, का प्रतिबिंब अर्थात तो हम कहते हैं कि चैतन्य प्रतिबिंब तो को आक्रांत तो हुआ है अर्थात तो वास्तविक कोई प्रतिबिंब हुआ नहीं वो है चैतन्य इसलिए विवरण मत में कहते हैं हम जो प्रतिबिंब कह करके देखते हैं देखते हैं तो बिंब को प्रतिबिंब बोल करके पदार्थ है नहीं ये विवरण मत में बिंब हो गया जो आकाशस्तर प्रतिबिंब भूल करके वास्तविक दर्पण में कोई पदार्थ नहीं है वही चैतन्य तो आक्रांत तो होकर के यहाँ खाली दिखना यहाँ है नहीं इसलिए कहते तो आक्रांत तो हुआ वास्तविक नहीं है प्रतिबिंब आभासवाद में बाद में, में कहेंगे हाँ प्रतिबिंब है तभी विवरण मत में कैसे ऐक्य करेंगे कहते प्रतिबिंबत्व तो को आक्रांत तो हुआ किंतु है तो चैतन्य आक्रांत कैसे हुआ कहते आरोप कैसे तो ये आरोप अनाधिकाल से आ है। तो आरोवण मनन के द्वारा जो तो आरोप हट जाएगा तो प्रतिबिंबत्व तो आक्रांत तो नहीं होगा तो वो जानेगा तो हम तो चैतन्य ही है बिंब तो तो ही है चैतन्य तो बिंबत्व आक्रांत तो हो गया ये प्रतिबिंबत्व आक्रांत हुआ बिंबत्व आक्रांत होकर के ईश्वर बना प्रतिबिंबत्व आक्रांत होकर के जीव बना ये दोनों ही आक्रांत हुए हैं। तो जब श्रवण मन के द्वारा ये आक्रमण जब हट जाएगा आरोप हट जाएगा तो फिर दोनों एक ही है शुद्ध चैतन्य विवरण मत में हो जाएगा और वार्तिक मत में दोनों ही प्रतिबिंब ईश्वर भी प्रतिबिंब माया में जीव भी प्रतिबिंब अंतकरण में ये दोनों ही प्रतिबिंब ये दोनों प्रतिबिंबों को छोड़ करके उनका जो मुख्य स्वरूप है उसको लेना ये उसमें तो घट जाएगा और वाचस्पति मत में अनवचि चैतन्य और अवच्छिन्न चैतन्य अंतकरण का कल्पना हो गया तो अवचिन्न हो गया जब अंतकरण का निराकरण हो जाएगा मिथ्या रूप से अवचिन्न होगा नहीं तो इसलिए अनवचिन्न दोनों हो जाएंगे दोनों हो जाएगा जो ये जो पूर्व उसमें प्रमा स्कार अभाव का तात्पर्य हाँ। तो पूर्व पक्षी कह रहा है जी सिद्धांते सिद्धांत तो क्योंकि वेदांत का मुख्य सिद्धांत में कर्तृत्व कहीं नहीं होगा बुद्धि में तो नहीं होगा चैतन्य में भी नहीं होगा अगर कहीं भी नहीं है तो फिर दिखता कहा से सिद्धांत कह दिया की पूर्व पक्षी वहां कहा था की दोनों मिलने पर कर्तृत्व दिखता है और वहां हमको अभी संशय है तो संशय है तो वो तो प्रमा नहीं हुआ क्योंकि दोनों मिलने से अभी दिखते हैं, तो आपको वास्तविक कहीं भी कर्तृत्व का प्रमा नहीं हुआ है प्रमा अगर नहीं हुआ है तो आरोप कैसे करेंगे तो पूर्व पक्षी कहता है कि सिद्धांत में क्वचित कर्तृत्व से अभाव कर्तृत्व कहीं नहीं है तो कर्तित्व का प्रमा होगा नहीं होगा तो उसको कहता है कि आरोप्य प्रमा आहित संस्कार है नहीं जो आप आरोपण करने के लिए जायेंगे कर्तव्य हो तो गया आरोप्य <coughs> आरोप्य का प्रमा कहीं आपको हुआ नहीं <coughs> आरोप्य का प्रमा आहित आहित स्थापित आरोप्य का प्रमा होने से उसके द्वारा स्थापित होगा संस्कार हम कहीं सर्प देखे तो असल सर्प वो सर्प को देखने से हमको सर्प का प्रमा हुआ सर्प का प्रमा से हमको सर्प का संस्कार हुआ उससे हम अन्यत्र आरोप करते हैं इसी प्रकार की कर्तित्व तो आपको कहीं वास्तव दिखे तो आपको कर्तृत्व का प्रमा होगा तो आप आरोप करेंगे तो वास्तव आपका मत में कहीं नहीं है तो प्रमा नहीं है तो प्रमा का नहीं होने से संस्कार नहीं होगा तो आरोप कैसे करेंगे सिद्धांत ही उत्तर दे जाए की प्रमा आवश्यक नहीं है संस्कार आवश्यक है संस्कार चाहे प्रमा से हो चाहे ब्रह्म से हो ये दोनों हो जाते सिद्धांत कहता तो तो तो है लाघवे न आरोप विषय संस्कार की प्रमाहित संस्कार सिद्धांत कहता है इसलिए पहले भ्रम हुआ भ्रम से संस्कार संस्कार से आगे चलेगा हुआ से ये संस्कार मतलब जैसे ये रजु में सर्प देखा अभी कहेंगे की ये सर बोल करके उसको कैसा पता चला ये चित्र देखा है बालक चित्र देखा है जो चित्र देखा वो क्या प्रमा है चित्र प्रमा नहीं है तो से हो जाएगा अब क्या पूछ रहे थे वाचस्पति मत में ईश्वर किसे किसी अनवचिन्न चैतन्य ब्रह्म और अनुचिन्न चैतन्य अर्थात यहाँ तो माया को लेना पड़ेगा ईश्वर आया मतलब करता हुआ जगत का इसके लिए माया को साथ में लेना पड़ेगा शुद्ध चैतन्य और माया विशिष्ट चैतन्य ये सभी मत में रहेंगे <coughs> क्योंकि माया विशिष्ट चैतन्य नहीं होगा तो जगत का कारण नहीं बनेगा इसलिए रहेगा अनवचिन्न चैतन्य ईश्वर अनवच्छिन्न चैतन्य अर्थात माया विशिष्ट चैतन्य माया एक हो गया अवच्छिन्न नहीं हुआ अंतकरण हो गया तो अवच्छिन्न तभी तो माया विशिष्ट चैतन्य इनका मत में भी है विवरण मत में भी है ईश्वर उनका है वार्तिक मत में किन्तु ईश्वर हो गया माया प्रतिबिंबित ये दोनों अलग हो गया किंतु विवरण मत में माया विशिष्ट चैतन्य किंतु माया अवच्छिन्न यहाँ अवच्छिन्न कहते हैं वहां उपहित तो कहा जाएगा मतलब विवरण मत में माया उपहित मतलब मतलब प्रतिबिंब प्रकार चल जाएगा और यहाँ प्रतिबिंब वास्तविक नहीं है प्रतिबिंबिबाद मतलब प्रति हाँ। जैसे होता है तो, और यहाँ वाचस्पति मत में माया के तरह अवच्छिन्न अवच्छिन्न होता है विशेषण कोटी में तो जाएगा उप उपहित तो कोटि में आएगा इतना अंतर अच्छा मूल में अतएव अर्थात तो दोनों का लक्ष्य स्वरूप में ऐक्य हो जाएगा अतएव तत्प्रतिपादक तो तो तत्व तो तो मदि वाक्याम अखंडार ऐक्य तो प्रतिपादन करने वाले वाक्य अखंडार्थ अखंडार्थ अर्थात तो कोई उसमें और परिच्छेदक नहीं रहेगा जैसे स्वयं वाक्य इत्यादि वाक्य स्वयं वाक्य जैसे अखंडार्थ कहता है पिंड को कहता है यहां में जैसे को कहता है इसका तात्पर्य शुद्ध चैतन्य कोई जीव का अध्यास हुआ जीवत्व का अध्यास जीवत्व तो जीवत का अध्यास हो गया तो फिर जब जीवत्व बन गया तब वो शुद्ध चैतन्य नहीं रहा वास्तविक जैसे मैं रजू सर्प बन गया उस समय रहा नहीं रहा ठीक है सर अच्छा फिर चैतन्य बना नहीं चैतन्य केवल अध्यास खाली तो दिखना दिखना के विवर्तवाद है ना वेदांत में परिणाम वाद नहीं है रजू तो रजू ही रहता है सर जैसा दिखता है दिखता किसको है? <laughs> दिखता है। जिसको अनुभव होता है जीव तो जो अनुभव करता है जो आरोप कल्पना व्यक्ति कोई कल्पना दिखता है। नहीं, जैसे जैसे को भी मैं हूँ और मेरे को भ्रांति <coughs> अभी आप मानिए आप <coughs> की आपसे देख लीजिये आपको वास्तविक भ्रांति हो रहा है आपको निश्चय है की मैं शुद्ध चैतन्य हूँ ज्ञानी और हम लोग में इतना ही बस अंतर है ज्ञानी को निश्चय है की हमें जीवन तो नहीं है और हमको इतना ही निश्चय नहीं है अंतर तो बस इतना ही है स्वप्न मुझे ही दिख रहा है मैं भी और मुझे ऐसे दिख भी दिक रहा है बाकी <laughs> स्वप्नों में हम कुछ मान लेते हैं ना कि स्वप्नों में अभी हमको शेर दौड़ा रहा है और हम दौड़ रहे हैं वास्तविक तो क्या उस समय में ऐसा घटना है नहीं है खाली मान लिया बेचारा अभी भाग रहा है इसी प्रकार की होगी तो ज्ञानी और ज्ञानी में इतना ही अंतर है खाली निश्चय हो जाना तो निश्चय हम तो सुनते हैं क्यों निश्चय नहीं होता कहते हमारा अर्थात सत्ता में जितना अंदर तक तो गया है ये जीवन का जड़, वहां तक तो जाना है कि हम जीवन तक खोदाई करना है तो जितना हमारा अंदर में उठेगा प्रश्न करेगा वो प्रश्न सब धीरे धीरे धीरे धीरे उत्तर हो हो करके वो सब निराकरण हो जाना जितना जल्दी हो जाएगा अर्थात ये सब गांट खुल जाना है विचार हो हो करके स्वप्न शौ, में, में तुलना तो चलता है ये का बड़ा ये है ना आ, में भी गड़ जाता सभी विषय किंतु वास्तविक क्या होता है ना ये जब हम विचार करते हैं पहले तो हमको परोक्ष रूप से निश्चय हो जाता है क्योंकि जब आप विचार चलेगा स्वप्न जैसा विचार कर लेंगे आपको विचार से घट जाएगा हाँ वास्तविक जैसे हम व्यवहार में उतर जाएंगे हमारा वो विचार जो है और आएगा नहीं क्यों अभी विचार का हमारा गहराई हुआ नहीं किंतु तो जब हम महाराज श्री जैसे महाराज पचास इसको कर करे तो इतना जड़ों तक तो चला गया तो किसी भी स्थिति में अभी और सब हिलने वाला नहीं है हम लोग का थोड़ा दूर तक तो गया है व्यवहार में उतर जाने से इधर हो जाता है महाराज जी जब व्यवहार भी करेंगे किसको अगर मतलब डांटेंगे भी ऐसा नहीं करना कहते हैं ना ऐसा ही करना उस समय हम लोग का क्या है हम उसके साथ सट जाते हैं मैं कहता हूं ना किन्तु वहां ऐसे नहीं होगा वही अंदर में जानते हैं नहीं नहीं इसको अभी सीधा करना है ना तो इसका मंगल के लिए अर्थात उनका ये भावना अंदर में स्पष्ट रहेगा जैसे नाटक करते हैं ऐसा वो लोग करते अंतरवास इतना ही है ये हम लोग का जैसे सब बार बार विचार होते होते धीरे धीरे होगा और दूसरा है कि शास्त्र जो कहता है उसको छोड़ करके अन्य विषय को जितना हम महत्व कम दे कौन दे अर्थात ऐसा ही तो ऐसा भी तो होना चाहिए ऐसा भी तो होना चाहिए इस प्रकार की जो विचार उठता है उसको शास्त्र में कहीं समाधान मिल गया तो मिल गया अगर नहीं मिला सबसे अच्छा समाधान है इसे मिथ्या है छोड़ो उसका किंतु अगर वो छूटता नहीं बार बार आकर के खटकता है फिर कहीं पूछ करके थोड़ा कर देना है नहीं तो पहले पहले हम लोग ऐसे हम छोड़ नहीं पाते थे अभी कभी होता है कि शंका हो जाता है फिर मानी जी के जाएंगे तो छोड़ो जाने दो तो जब आएगा तो देखेंगे कोई पूछेगा कुछ हो जाएगा तो फिर देखेंगे तो सिर्फ जी कुछ ऊसर दे देंगे दे तो हो जाएगा नहीं, है तो नहीं। कह देंगे हमको तो पता नहीं तो दे तो दे तो पहले पहले भी तो छूटता नहीं पहले पहले तो एकदम रात को अपना निधि नहीं करने देंगे होगा इसको धीरे धीरे हो जाएगा टीकाने ये तो लक्ष्य स्वरूप ऐक्यम अतएव स्वयं देवदत्त प्रकृष्ट प्रकाशस चंद्र इत्यादि वाक्य लक्ष्य स्वरूप जीव ईश्वर में एक हैं जैसे कि स्वयं देवदत्त प्रकृष्ट प्रकाशस चंद्र तो प्रकृष्ट प्रकाश यह हम उसका लक्षण कहते हैं चंद्र वह लक्ष्य हो गया तो ये दोनों वास्तविक पदार्थ एक ही हैं हम प्रकृष्ट प्रकाश में हमारा तात्पर्य नहीं है तो चंद्र स्वरूप बोधन कराने के लिए कह रहे हैं दृष्टान्त तो देने से तो दृष्टांत तो दिया इसी प्रकार की तत्व सत्यम ज्ञानम अनंतम इत्यादि वाक्या न अखंडार्थत्म अखंडार्थ अर्थात यहाँ कोई और विशेषण इत्यादि नहीं है अर्थात आत्यंतिक अभेद अखंडार्थ अर्थात तत् और तुम तो तो तो तो ये दोनों पदार्थ में दो अलग अलग पदार्थ है इसमें संबंध होगा ऐसा नहीं है संसर्गो तो वशिष्टो वा वाक्यर्थो नात्र ऐसे तो भगवान वास वाक्यवृत्ति में कहे तुम कद ये विशेषण विशेष जैसा नीलो उत्पल जैसा ऐसे वही अत्यंत तो अभिन्न है नब्धि विरोध पूर्व पक्षी कहा था तो अगर हम ही ईश्वर है तो हमको उपलब्धि होना चाहिए सर्वशक्ति सर्वशक्तिमान है इस प्रकार की तो उपलब्धि नहीं होता है अनुपलब्धि विरोध उपलब्धि नहीं हो रहा है अनुपलब्धि हो रहा है अनुपलब्धि विरोध है आपका कथन के साथ आप कहते हैं जीव ईश्वरी एक है तो सिद्धांतिक ऐसा नहीं है तमसा आवृत घट से अनुपलब्धेश तद अभाव अनिश्चाय अंधकार में आवृत है घट तो घटा भाव है ऐसा निश्चय हो जाएगा नहीं होगा इसी प्रकार की अज्ञानवतो अभेद अनुपल तद अभाव अनिर्णायकवाद्य जो अज्ञान है तो अज्ञानवत अर्थात अज्ञान वाला अर्थात अज्ञान अज्ञानी जैसे अंधकार घट को आवरण किया तो घट है घट नहीं है निश्चय नहीं बता इसी प्रकार की अज्ञान जब आवरण कर दिया अभेद को तो अभेद अनुपलम्भस्य अभेद का भी अनुपलम्ब नहीं हो रहा है क्योंकि अज्ञान उसका कर दिया तो अनुपल्भ से तद तो अभाव अभेद का अभाव का अनिर्णायक अभेद नहीं है ऐसा निर्णय नहीं कह पाएंगे क्योंकि अभी तो अभेद आवृत हो गया अज्ञान तो के दौरान ननु अभी पूर्व पक्षी प्रभाकर मत को लेकर के कह रहा है सिद्धे प्रयोजक प्रवृत्यादे संगतिग्रह अयोगात क्रिया प्रामाण्य न अन्य स्वाथ पर प्राम वेदांत प्रमेयम इति मत आशंक परिहर सिद्ध वस्तु में प्रयोजक मतलब प्रवृति का प्रयोजक नहीं रहता है क्योंकि वस्तु तो सिद्ध है प्रवृत्ति होती है असिध पदार्थों को सिद्ध करने के लिए तो साध्य का साध्य के लिए तो जो सिद्ध पदार्थ है उसमें कोई प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं रहने से संगति अग्रह उसमें संगति ग्रहण नहीं होगा अन्वित स्वार्थ पर प्राम क्रिया अन्वित स्वार्थ को कहने वाला जो शब्द है उसी में ही शक्ति ग्रहण होगा तो ऐसा वाक्य प्रमाण होगी होने से न सिद्धम ब्रह्म वेदांत प्रमेयम जो सिद्ध है वो प्रमाण नहीं होगा क्योंकि उसमें क्रिया क्रियान्वित नहीं है क्रिया क्रियावित नहीं होने से शक्ति ग्रहण नहीं होगा शक्ति ग्रहण नहीं होने से वो बाकी अर्थ ज्ञान नहीं होगा तो प्रमाण नहीं होगा तो ये प्रभाकर मत इतिहास परिहरती भाष्य में मूल में न च कार्यपराणाम प्रामाण्यम कार्यपरक का घटमान गाम बधान ये सब कार्यपरक वाक्य होंगे ये वाक्य प्रमाण है प्रमाण अर्थात वाक्यर्थ बोध हो जाएगा तो ऐसे प्रभाकर कहता है कार्य परन्वयी कार्यान्वयी वाक्य ही प्रमाण है जो सिद्ध परक वाक्य वो प्रमाण नहीं है क्योंकि वाक्यर्थ ज्ञान नहीं होगा तो ऐसे पूर्व पक्षी कहता है तो सिद्धांत कहता है कि इस नच जैसे चैत्र पुत्र जात इत्यादि सिद्धे संगति ग्रहात तो यहाँ मतलब ये उदाहरण ऐसे है कि चैत्र विदेश में है गांव में उसका पुत्र हुआ तो एक वार्ता वह वार्ता लेकर के गया विदेश को विदेश में उसको चैत्र का स्थान पता नहीं है वो एक विदेशी को साथ में लिया के हमको चैत्र का स्थान दिखा दीजिए वो विदेशी साथ में गया वार्ता वह के साथ वार्ता तो बह चैत्र को कहता है चैत्र पुत्र तो ये जो वार्ता वह है एक एक मार्गदर्शक विदेशी मार्गदर्शक जात शब्द का अर्थ पता है और ये जो वार्ता बह गया वो पुत्र का पद अंकित वस्त्र भी साथ में लेके गया पुत्र का पादो चिन्ह अर्थात रंग करके वो कपड़ा में लगा करके वो लेके जाते हैं प्रमाण दिखाने के लिए तो अभी वो जो वस्त्र दिखाता है चैत्र को और ये शब्द कहा कि पुत्र से जात जात शब्द का अर्थ विदेशी समझता है कि पुत्र शब्द का अर्थ नहीं समझता है तो ये जब ये वस्त्र दिखाता है और चैत्र ये वाक्य सुन करके उसका चित्र प्रफुल्ल हो जाता है मन में वो मतलब मुख में दिखता है तो अभी वो जो विदेशी था मार्गदर्शक ये अभी शब्द जान लेता था कि अच्छा ये पुत्र शब्द का अर्थ जो होता है जो जन्म होता है तो अभी पुत्र से जात यह तो सिद्ध पदार्थ है पुत्र तो हो गया अभी तो वहां घटना में कुछ पुत्र जन्म नहीं हो रहा है अभी सिद्ध पदार्थ का ज्ञान कैसे वो विदेशी को हो गया वहां तो कुछ घटना नहीं है मतलब पुत्र जन्म पुत्र और जन्म इस विषय का को कोई घटना वहां नहीं है नहीं होने से तो कैसे उसको ज्ञान हुआ क्योंकि तो वस्त्र दिखाए कहते तो वस्त्र ये भी तो सिद्ध पदार्थ है कुछ उत्पादन अभी नहीं हो रहा है अगर पुत्र का उस समय में बनाया जाता वो पद चिन्ह तब तो पुत्र का पद चिन्ह बनाया जाता है और अन्वय हो रहा है जी। जी। पुत्र तो नहीं है सिद्ध पदार्थ से भी पुत्र शब्द का ज्ञान विदेशी <coughs> यह वहा उदाहरण है चैत्र पुत्र जात इत्यादि सिद्धे अभी संगति ग्रह विदेशी विदेशी को विदेशी को संगति शक्ति, पुत्र शब्द विदेशिको पुत्रश्दिग्रहण हो गया ठीक है पुत्र पदांकित वसनम चैत्रपुर निधा हे चैत्र पुत्रस्थे जात विकसित बदन बदनकमल चैत्रोक्य अर्थे पुत्रपद तटस्थो सूत्रपेअर्थे इति तटस्थ गृहती देखेंगे पुत्र चैत्र चैत्र के सामने में रख के वार्ता वह कहा हे चैत्र पुत्र उत्त कहने पर विकसित बदन तो उसका खिल गया मुख चैत्र अवलोक्य चैत्र को देख करके पुत्र शब्द सूत रूपे अर्थे है संगति पुत्र शब्द का अर्थ होता है सूत ऐसे तटस्थो तो गृह तटस्था तो मार्गदर्शक को ग्रहण कर लेता है पुत्र तो ये खुश हो गया चरित्र उसके बाद वार्ता बहुत दूसरा वाक्य कह दिया कन्या थे गर्भिणी उसका फिर मुख रंग बदल गया कालापोट तो कन्या अविवाहिता कन्या गर्भिणी हो गई तो ये इत्यादि तो कन्या शब्द का अर्थ तो पता चल जाता है इत्यादि संगति ग्रहा मार्गदर्शक विदेशी को भी ज्ञान हो जाता है इति उपसंगरति मूल में एवं सर्व प्रमाण अविरुद्धम श्रुति स्मृति इतिहास पुराण प्रतिपाद्यम जीव पर वेदांत शास्त्र से विषय सभी प्रमाण से अविरुद्ध है क्योंकि ये पारमार्थिक तत्व को कहता है बाकी सब प्रमाणु जो होते हैं वो तो लौकिक प्रमाण को कहते हैं इसलिए अलग अलग सत्ता का विषय होने से इसमें कोई विरोध नहीं है श्रुति स्मृति इतिहास पुराणों के द्वारा प्रतिपाद्य जीव पर का ऐक्य ये वेदांत शास्त्र का विषय ठीक है एवं एवं उक्त प्रकार सर्वे ही सर्वे ही अविरुद्धम कहा गया तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अविरुद्धम जो आगम प्रमाण है ये प्रत्यक्ष आदि से अविरुद्ध तो आगम प्रमाण देते हैं तत्र को मोह कह शोक एक अनुपष्यत तो तर्था तस्यावस्थाया ज्ञान होने के बाद मोह शोक जो कि अज्ञान का कार्य है वो और नहीं है क्यों? कि एक अनुप्य तो अनुपष्यत षष्टियंत एकत्व तो को अनुभव करने वाले के लिए मोहश शोक नहीं है इत्यादिश्रुति क्षेत्र किंचा मिधि सर्वक्षेत्रु भारत इत्यादि स्मृति तो सभी क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ अर्थात तो जो वास्तविक जीवात्मा रूप से दिख रहा है वो परमात्मा <coughs> सर्वभूता चिदात्म ने प्रत्यक चैतन्य रूपा मह्यम एव नमो नम सर्वभूत का अंतर में रहने वाले नित्य शुद्ध चिदात्मा है प्रत्यक्ष चैतन्य रूप है वो तो कौन है मह्यम एव कहते हैं मह्यमे नमो नमो अपने आप को नमस्कार करता हूँ इत्यादि इतिहास ये मनुस्मृति में है और इतिहास और विभेद जनके अज्ञाने नासम आत्यंतिक गत, गते आत्मनो ब्रम्हणो भेद असत कह कर विभेद जनक अज्ञान आत्यंतिक नासम गते जब आत्यंतिक नास हो जाएगा विभेद का जनक हो गया अज्ञान जब आत्यंतिक नाश हो जाएगा आत्मनो ब्रह्मनो भेदम आत्मनो आत्मानी ब्रह्मनो पंचन आत्मा का ब्रह्म से जो भेद अज्ञान अवस्था में अनुभव करता है असंतम ये वास्तविक विद्यमान है नहीं असत है तो यह भेदम असंतम कह कर विभेद करने वाला अज्ञान अगर नाश हो जाएगा भेद कौन करेगा भेद तो वास्तविक है नहीं असंतम असंतम भेदम कह कर इत्यादि तो पुराण ये विष्णु पुराण का श्लोक है तात्पर्य तात्पर्यतया प्रतिपाद्यम तो ये सब पुराण के द्वारा तात्पर्य तो, तो, तो यही ये, ये सब आगम का अर्थ है इसलिए जीव और ब्रह्म का ऐक्य ये सारे आगम शास्त्र का विषय है ये यागम इस श्री वेदांत परिभाषाया विषय परिच्छेद विषय पुरा अथ प्रयोजन परिच्छेद तो प्रयोजन ये कहेंगे टीका में अथ प्रयोजन निरूपणम प्रति जानित प्रतिज्ञा करते हैं इदान मूल में इधानी प्रयोजन निरूप्य प्रयोजन का निरूपण प्रयोजनम क्या है मूल में उसका लक्षण देते हैं यद अवगतम सत् स्वृत्ति तयते तद प्रयोजन जिसका ज्ञान होने पर यद अवगतम ज्ञातम सत जिसका ज्ञान हो जाने के बाद वो मेरा होना चाहिए स्व वृत्ति तया इसे वो मेरा होना चाहिए ऐसा जो है उसको प्रयोजन हम कहेंगे धर्म अर्थ तो कामोक्ष ऐसे सामान्यतया है कहते हैं। धर्मो का ज्ञान हुआ तो मेरे का धर्म होना चाहिए अर्थ तो कामोक्ष ज्ञान तो होने पर स्वृत्ति तया मध्यवृत्ति तया मेरे में ये होना चाहिए इसको कहेंगे प्रयोजन ठीक है मैं उसको स्पष्ट कर देते हैं यद ज्ञातम सत मधित है तिवि प्रयोजन दो प्रकार के मुख्यम गौणी तुख दुखा भावो मुख्यम प्रयोजन सुख दुखाभाव सुख भी प्रयोजन है दुखाभाव प्रयोजन है ये दोनों मुख्य मुख्य प्रयोजनम और तद अन्यतः साधन गौण प्रयोजन सुख का साधन अथवा दुखाभाव का साधन ये दोनों गौण तो प्रयोजनमुख्य प्रयोजनम और गौण प्रयोजनम तो साध्य हो गया मुख्य प्रयोजनम साधन हो गया गौण प्रयोजन ठीक में ओर द्वोर मध्य तत्र अर्थात मुख्य और गौण ओर मध्य मूल में दिया द्वितीय पंक्ति में तत्र अर्थात मुख्य गौण ओर मध्य तद अन्यत्र साधन अर्थात तयो अन्यात्र साधन तयो अर्थात सुख दुखाभावर अन्यतर अन्यतर का साधन सुख से दुखाभाव से व साधन तो सुखादि रूप प्रयोजन गुणत्वाद गौणम सुख का जो साधन है वो सुख प्राप्ति के लिए गौण हो गया तो होने से उसको भी प्रयोजन शब्द से गौण प्रयोजन आ गया सुख से दिवेद्यम आह तभी सुख दुखा भाव दो प्रयोजन हुए सुख का विचार आरंभ करते हैं मूल में सुखम चिविधम तत्र त्र सातिशय सुख विषय अनुसंग जनित अंतरण वृद्धि तारतम्य कृत आनंद आविर्भव विशेष सातिशय सुखम विषय का अनुसंग संबंध विषय का संबंध होने से अंतकरण में एक वृत्ति होता है जनित अंतकरण वृत्ति ये वृत्ति में तारतम्य होता है तरक तमक से तारतम्य अधिक कम होता है तदकृत आनंद लेस का आविर्भाव आनंद का आविर्भाव होता है अर्थात तो शुरू को आनंद तो है किंतु वासना चांचल्य उसको अनुभव होने में देता नहीं जब हमको कोई पदार्थ प्राप्त हो गया हमारा ये जो इच्छा एक के लिए थोड़ा हट जाता है। हट जाने से हमारा चित्त स्थिर हो जाता है स्थिर हो जाने से वो आनंद प्रतिबिंबित तो हो जाता है आनंद सर्वदा प्रतिबिंबित तो होता है जल में चंद्र जैसा किन्तु जल अगर हिलता रहेगा तो फिर उसका पता नहीं चलेगा जिस समय में अर्थात तो कोई अचानक सामने में घटना घटता है उसे भी स्थिर रहता है जी। जो कहते हैं ना ये जो सब एडवेंचर करने के लिए जाते हैं अर्थात ये जो सब दुर्गम खेल खेलते हैं उससे क्या होता है अर्थात ये एकाग्र रहता है जो कहते हैं ना 400 किलोमीटर स्पीड में जब ये चलाएंगे वाहन चलाएंगे बहुत एकाग्र रहता है तो ये सब अर्थात जितने भी सब अर्थात मरणातक तो खेल खेलते हैं उसमें बहुत एकाग्र रहते हैं तो उस एकाग्र रहने से महान आनंद होता है क्योंकि वृत्ति बहुत ज्यादा चलता नहीं इसे आनंद के लिए वो बार बार और एक छोटा चीज है आप लोग जानते हैं ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु इत्यादि में मिलता है एक पत्ता होता है सुखा करके काला काला करते हैं जिसको ऐसे बिहार के लोग ऐसे करके डालते हैं उसको क्या कहते हैं वो तो थोड़ा नशा होता है पर तो ज्यादा तो न न गांजा तो अलग चीज है गांजा तो मतलब छोटा छोटा पत्ता होता है वो पान का पत्ता जैसा बड़ा बड़ा, बड़ा होता है तो सुखा सूख शुक जाने से काला काला दिखता है तो उसका बीच वाला जो ये होता है सिरा होता है थोड़ा मोटा होता है मतलब तो पान जैसे देखे ना पान से थोड़ा बड़ा होता है पान इतना बड़ा होता है बड़ा बड़ा होता है तो उसका बीच वाला वो थोड़ा मोटा होगा तो उसका जो टुकड़ा था वो अर्थात थोड़ा नस्ले डालेंगे तो मुंह में अर्थात थोड़ा कड़वा कड़ुआ नहीं थोड़ा तीखा मिर्चा जैसा लगेगा उसको नाक में घुसाने से छींक होता है कुछ लोग उसको नाक में घुसा के छींकते हैं हम पहले बार देखा तो पता नहीं चला क्यों करता है रखता है उसको पकड़ फिर ऐसा करके छींकता है तो फिर कभी हम बहुत दिन के बाद एक बार पढ़ा ये जो बिजा नित्यान है वो छींकने का समय में ये जो हमारा वायु का गति रहता है ये लगभग 90 किलोमीटर आसपास रहता है और उस समय में हमारा ये निर्मनस्थ हो जाता है विचार नहीं चलेगा छींकने का समय में देखेंगे कोई विचार आप पढ़ते होंगे अचानक छींक आ जाएगा अगर ध्यान देकर देखें देखेंगे ये शांत तो हो गया मुझे बहुत बार ऐसे में सोचता हूँ ये, ये कैसे इतने आनंद हो रहा है इसे? तो ये अर्थात तो वही जो छींकता है उससे उसका आनंद होता है बेचार को पता नहीं कि छींकने से आनंद होता है वो सोचता है कि इसको लगाने से आनंद होता है तो इसी प्रकार की ये सब घटना है अर्थात ये विषय जब हमको प्राप्त हो जाता है क्षण भर के लिए हमारे ये शांत होता है जब विचार नहीं रहता है शांत हो जाने से चैतन्य का प्रतिबिंब होता है हम जब ध्यान करते, हैं, करते है क्यूँ करते, करते हैं कहीं विचार को शीतल कर शांत हो जाने से आनंद हो किंतु ये जो शांत होने से आनंद मिला ये प्रतिबिंब आनंद ये वास्तविक नहीं है एक सात्विक गुण का आनंद है। उसमें मतलब उसमें रुक नहीं जाने का जानना है कि ये तो मेरा प्रतिबिंब हो रहा है ऐसा होने से वो बिंब को जान लिया प्राप्त कर लिया तो कहते अंतकरण वृत्ति तारतम्य हुआ अंतकरण का वृत्ति में तारतम्य क्या हुआ हम ये विषय में कितना महत्व तो डाले थे छोटा विषय तो हम उसमें ज्यादा महत्व नहीं डाले तो हमारा मन थोड़े समय तक बंद रहेगा बड़ा प्राप्त हुआ तो हमारा मन थोड़ा अधिक समय तक प्रसन्न रहेगा अधिक समय तक बंद रहेगा बंद रहने से तो इसका जो अनुभव होता है ये थोड़ा अधिक समय तक होगा इसी को कह दिए तारतम्य हम महत्व कितना डालते है उसी के अनुसार वो तारतम्य जितना महत्व डाले उसको उतना समय अधिक बंद करके रखेगा तो तारतम्य कृत आनंद ले आविर्भाव आनंद लेश का आविर्भाव हो जाएगा है तो आनंद हमारा स्वरूप वही स्वरूप प्रतिबिंब हो जाना और जब हम निश्चय कर लेंगे हमारा स्वरूप ही प्रतिबिंबित हो रहा है ये प्रतिबिंब हो नहीं हो हमको क्या है तब हमको वो अर्थात मनो बंद होकर के आनंद होना इसमें कोई मतलब नहीं मनो बंद होकर के आनंद होना यह हो गया विषय तारतम्य आनंद वो प्रतिबिंब आनंद तो जब हमको निश्चय हो जाएगी तो हमारा स्वरूप ही आनंद है चाहे प्रतिबिंब हो नहीं हो चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति में है ज्ञानी या कठिन परिस्थिति होने से भी वो आनंद रहता है जानता है परिस्थिति वाला अर्थात तो तो हमसे दूर वाला चीज है इतना ही निश्चय करना है टीका में सुख श्या दुविध्यम आहत चतुर्थ पंक्ति में क्या सुखम चाहिए उपलक्षण में सुख दो प्रकार की जैसे है दुखाभावि द्विविध दुखाभाव द्विविध कैसे यथकिनित दुखा भाव या वो दुखाभाव जैसे सात से सुख निरतिश सुख इस प्रकार की यित भाव तत्कालिक और निरतिश अत्यंतिक दुख ध्वस जैसे नया लोग कहते है तथा संसार दशायाम जो सातिशय दुख और युखा भाव ये सब संसार अवस्था में और मोक्ष अवस्था विषय इति आगे टीका इंद्रिय सनिकर्ष जन्य अंतकरण वृत्ति तारतम्य विषय में तारतम्य होने से अंतकरण वृत्ति में तारतम्य और विषय में तारतम्य अर्थात हमारा शोभन बुद्धि में तारतम्य हम जितना शोभन बुद्धि डाले तारतम्य विशेष ये तारतम्य को लेकर के आनंद का लेसा जो आविर्भाव हो रहा है तथा भूत तथा भूत एक पद है ना अलग अलग, अलग, निखाने। अलग निखाने। हाँ उसको जोड़ देना है तथा भूत वृत्तिया अर्थात उस वृत्ति के द्वारा थाभूत वृत्ति अर्थात इंद्रिय अंतकरण शनिकर्ष से जनित जो अंतकरण वृत्ति इंद्रिय और विषय विषय इंद्रिय शनिकर्ष जनित अंत वृत्ति इसको कहा गया तथा वृत्ति तो ये तथा वृत्ति के द्वारा विषय अवच्छिन्न अज्ञान निवृत तथा तो। भूत वृत्ति पंचम पंक्ति में अंतिम दिया पंक्ति का अंतिम है ठीक एक पदक कर दीजिए तो वृत्ति होने से विषय में जो अज्ञान है वह तो वृत्ति अज्ञान को हटाएगा तो होने से विषय अवच्छिन्न अज्ञान निवृत्त होने से तद अवच्छिन्न आनंद प्रतिबिंबनाथ विषय अवच्छिन्न आनंद का प्रतिबिंब हो जाएगा तो अर्थात ये निरवच्छिन्न आनंद का प्रतिबिंब नहीं हो रहा है निरवच्छिन्न आनंद ब्रह्म संसार अवस्था में निरवच्छिन्न आनंद का प्रतिबिंब नहीं हो तद अवच्छिन्न विषय अवच्छिन्न आनंद और विषय को आप जितना बड़ा बनाए हैं, जितना महत्व दिए हैं, वो आनंद उतना अधिक प्राप्त होगा तद तो अवच्छि विषय अवचिन्न आनंद से प्रतिबिंब न तो इसलिए आनंद समुद्रस्य से ब्रह्म आनंद आविर्भाव विशेष इत्य ब्रह्म तो आनंद समुद्र है तभी तो हमको किंतु विषय अवच्छिन्न आनंद प्रतिबिंब हो रहा है इसलिए आनंद ले हुआ अत्र श्रुति प्रमाणयती मूलवेद एक आनंद से अनिया भूता उपजीवती एक ब्रह्मण आनंद से अनिया भूता सब जितने भूत जीव होते हैं मात्र लेशजीवती थोड़ा ही उसका आनंद का अनुभव करते हैं इत्यादिश्रुते निरतिशय सुखम च ब्रह्म निरतिशय सुखम चेनसे दुखाभाव ये तो ब्रह्म ही है आनंद ब्रह्मान ये में है भ्र व्य करते करते अंतिम में जान लेते हैं आनंद ही ब्रह्म है पहले अन्य प्राण मन बुद्धि ये सब होता है अंतिम में आनंद और विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रात धातु पायण तो विज्ञानम तो आनंदम तो जो आनंद है वो ज्ञान स्वरूप है टीका में आधिपदे न ऐसा नंद यति आनंद अर्थात ये ही सभी को आनंद देता है आनंद आनंद सबको देता है इत्यादि आदि पदा मूल में है इत्यादि सूते श्रुते आदि पद से इस को लेना है द्वितीय सुखम लक्ष्य ये हो गया सातिशय सुख अभी निरतिशय सुख के लिए कहते हैं मूल में निरतिशय सुखम से ब्रह्म एवं टीका में चकारा सातिशय सुखमी से चकार सेरतिशय सुखम से च ब्रह्म मूल में कहा? तो सुखम कतिशयुखमी आनंद्रमक ब्रह्म ब्रह्म निरतिशय सुखम च ब्रह्म तो च सुखम अपि ब्रह्म उसी का ही प्रतिबिंब है प्रमाणय आनंदो ब्रह्मनाथ तो आनंद ब्रह्म से हो से हो आनंद मात्र की ब्रह्म है सात से प्रतिबिंबित है निरतिश बिम्ब रूप है दुख का भाव और सुख का कोई अंतर अंतरिकार है मतलब दुख का भाव सुख ऐसे नहीं कर सकता सुख स्वरूप हुआ दुखा भाव भी स्वरूप हुआ क्योंकि दुखा भाव शब्द का अर्थ वेदांत मत में अभाव अधिकरण से भिन्न नहीं है ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म है दुखा भाव है। तो होने से दुखा दुखा दुखा में में सुख कहने से वहा सकारात्मक लेते हैं और ये निषेधात्मक विधि मुख निर्देश होता है एक निषेध मुख निर्देश होता है दुखाभाव कहने से निषेध मुख निर्देश किया अभाव रूप सुख अलग है दुखा भाव अलग है हाँ, एक है अर्थात तो अलग है मतलब दृष्टिकोण अलग है पदार्थ तो एक ही है जब हम ब्रह्म सुख रूप केहते है तो विधि मुख निर्देश ब्रह्म दुखाभाव कहते हैं तो अर्थात दुखा तो अर्था दुखाभाव कहने से हमारा बुद्धि में दुख आएगा प्रतियोगी आएगा प्रतियोगी निरूपित हुआ ब्रह्म जब ब्रह्म सुख रूपों के और प्रतियोगी निरूपित नहीं है उसका स्वरूप ही कहते हैं तो एक अर्थात तो निषेध मुख से निरूपित हुआ और एक विधि मुख से निरूपण हुआ आगे ठीक है आनंदात्मक ब्रह्म प्रकृत किम आयात ब्रह्म आनंद रूप हो किंतु हमारा प्रयोजन कैसे यहाँ सिद्ध होता है आनंद रूप ब्रह्म अवाप्तीमूल सर्व अन्य निवृत्ति मोक्ष अवगत मोक्ष स मम भूयात स्वृत्ति तया ईष्य प्रयोजन तो। प्रयोजन का विचार चल रहा था ब्रह्म आनंद रूप है इसे हमको क्या हुआ पक्षी संज्ञा करने से सिद्धांत उत्तर दिया <coughs> आनंद रूप ब्रह्म की अबाप्ति और समूल सर्व अनर्थ की निवृत्ति ये हो गया मोक्ष अवगत इसी को मोक्ष कहते है आनंद की अभापति अनर्थ की निवृत्ति ये मोक्ष का दो रूप हुआ दो इस प्रकार इति अवगत स मोक्ष मम भूया ओ मोक्ष मेरा हो अर्थात स्वृत्ति तया हो गया प्रयोजन मोक्ष मेरे को हो मोक्ष का दो स्वरूप हो एक हो गया कि आनंद की प्राप्ति और अनर्थ की निवृत्ति मूल में आनंदात्मक ब्रह्म अवाप्तिश मोक्ष शोक निवृत्ति आनंदात्मक ब्रह्म की अभाप्ति और शोक की निवृत्ति ये मोक्ष का दो स्वरूप हुआ तो इसके लिए दृष्टांत देते हैं ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति ब्रह्म वेद अथा जो जानती वो ब्रह्म एव भवति यहाँ हो गया ब्रह्म प्राप्ति रूप का और तरती शोकम आत्मविद आत्मविद शोकम तरती तरती अथा शोक का निवृत्ति हो जाता है तो ये शोक के निवृत्ति भी मोक्ष है ब्रह्म की प्राप्ति भी मोक्ष है दो श्रुति उदाहरण दे दी इत्यादि श्रुते है टीका में शोक शब्द है सकारण बंध पर शोक शब्द का अर्थ हो गया बंध कारण के साथ कारण हो गया हो गया। तो शोक शब्द का अर्थ बंध और उसका कारण अज्ञान उभयत्र प्रमाण मोक्ष का दो रूप ब्रह्म प्राप्ति शोक निवृत्ति दोनों के लिए मूल में दो श्रुति प्रमाण देती ब्रह्म वेद ब्रह्म में होती प्राप्ति के लिए प्रमाण तरती शोकम आत्मा भी शोकने में प्रमाण टीका में तरती तरती अज्ञान तो, शोक, शोक टीका में आदि पदे न ब्रह्मविद अपनोती परम ये भी अर्थात ब्रह्मभिद ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो परम आपनोती वही ब्रह्म प्राप्त कर लेता है परम शब्द का अर्थ श्रेष्ठ निर्देश अथवा परम शब्द का ये सब भी और तांत्रिक मत निराशा आह अन्य तंत्र में तंत्र का दर्शन अन्य दर्शन में जो कहा जाता है उस मत यहाँ लेना नहीं है तो क्या कहा जाता है मूल में न तो लोकांतर अभाप्ति अर्थ है कि ब्रह्म वेद्र को जान लिया तो ब्रह्म हो गया ऐसा नहीं कि कोई लोकांतर प्राप्ति हम बद्रीनाथ को जान लिए तो थोड़ी बद्रीनाथ भगवान का दर्शन हो गया अथवा हम सामने में गंगा जी को देख करके जान लिए हम थोड़ी गंगा जी हो गए नहीं हो गए तो इसी प्रकार की लोकांतर गति अर्थात जानने के बाद भी अन्यत्रह जाकर उसको प्राप्त करना यहाँ इस प्रकार की नहीं है जान लिया मतलब वही हो गया तो जानने के बाद होना है गंगा जी के क्षेत्र में ऐसा नहीं जानने के बाद हम हो <coughs> नहीं जाते तो यहाँ किंतु जानने के बाद हो जाना है अच्छा यहाँ किंतु थोड़ा अलग कहते हैं लोकांतर वाप्ति बद्रीनाथ का ज्ञान होने के बाद भी हम अगर बद्रीनाथ तक नहीं जाएंगे हमको प्राप्त नहीं होगा ज्ञान अलग है प्राप्ति अलग है यहाँ मतलब ये जो लोकांतर प्राप्ति का क्षेत्र में किंतु ब्रह्म का क्षेत्र में ऐसा नहीं है वेद एवं भवती वेद अर्थात तो जाना चाहिए लट का रूप है ब्रह्म वेद वहाँ ज्ञान ही प्राप्ति है किंतु लोकांतर प्राप्ति में ज्ञान प्राप्ति एक ही नहीं है ज्ञान अलग है प्राप्ति अलग है किन्तु ब्रह्म प्राप्ति में वो नहीं है तो अन्य दर्शन वाले कहते हैं ज्ञान प्राप्ति अलग होता है किंतु ऐसे नहीं है तो कहेंगे लोकांतर प्राप्ति ये मोक्ष नहीं है किंतु विषय कि आनंद वैसेंतर में जाकर के वहां जो विषय आनंद उपभोग करेगा मीमांसक जैसे कहते हैं स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग सुख भोग करना यही तो मोक्ष है वेदांति कहते हैं कि वो भी नहीं है लोकांतर प्राप्ति भी नहीं है तत्जन्य वैसे आनंद व मोक्ष न किया, ये कृतक है। और वहां का जो वो वो तो अनित पदार्थ है वो एक दिन चला जाएगा होने से मुक्त को फिर पुनरावृत्ति हो जाएगी इसलिए जो अन्य दर्शन में कहा गया मोक्ष का स्वरूप वो ठीक नहीं है टीका में स्वतः पुरुषार्थ तो अभावात लोकांतर प्राप्ति मोक्ष ये बात ठीक नहीं है क्यों स्वत पुरुषार्थ नहीं है अर्थात लोकांतर प्राप्ति होने से क्या होगा अगर वहां का भोग नहीं मिलेगा तो खाली चला गया उधर तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा स्वतः पुरुषार्थ नहीं है स्वर्ग लोगों की खाली प्राप्ति हो जाने से पुरुषार्थ नहीं है अगर स्वर्ग का भोग नहीं, नहीं मिलेगा तो इसलिए कहते हैं तद मूल्य में कहा तजन्य वैसे का आनंद होगा स्वर्ग लोग प्राप्ति होने के बाद जो वैसे आनंद उसको मोक्ष कहेंगे ठीक है तया लोकांतर किया अभापत्य उस लोकांतर प्राप्ति होने से वहां जो सुख होगा वही और मोक्ष तो अभाव है हेतु महा लोकांतर अभापति अथवा वहां होने वाला वैसे इतना ही मोक्ष नहीं है <स्य>। नहीं है मूल में कह दिया कृतक है उभय विध मोक्ष उभय मोक्ष लोकांतर अभाप्ति अथवा तर ये दोनों प्रकार की <coughs> ये मोक्ष नहीं है अच्छा ये सिद्धांत कह दिया अर्थात तो उन लोगों का मोक्ष का खंडन कर दिया अभी पूर्व पक्षी कह रहा है वो अर्थात तांत्रिक वाले कहते हैं नु त्व तो अभिमत मोक्ष साधिर अनादिर आप जिसको मोक्ष कहते हैं उसका क्या स्थिति आद्य उसको अगर शादी कहेंगे वो भी कृतकत्व अनित्व समान हो जाएगा मुख्य पुनरावृत्ति लक्षण तुल्य अगर आपका मत में भी मोक्ष शादी होगा तो वो भी एक दिन अंत हो जाएगा तो फिर पुनरावृत्ति हो जाएगा दोष बराबर हो जाएगा और कहेंगे न नहीं मोक्ष तो अनादि है अर्थात अनादिकाल से मोक्ष है हमको तो फिर श्रवण आदि व्यर्थ संकते अर्थात तो शास्त्रांतर का ये बड़ा दोष है वेदांति के ऊपर नित्य है सर्वदा है तो बाकी लोग नहीं मानते मूल में ननु नु त्वन्मते आनंद अभापते अनर्थ निवृत्तेश्च साधित्य आनंद की अभापति अनर्थ की निवृत्ति अगर सादी होगा तुल्य दोष तो, और अनादि अगर होगा तो मोक्षम उद्देश्य श्रवण आदि प्रवृति अनुभव अनादि हो जाएगा तो सर्वदा है तो है तो फिर श्रवण क्यों करेगा चेत तो, श्रवण करने में क्यों विरोध करे हैं श्रवण करना तो श्रवण करने से ये न सर पे गर्म होता है चक्कर होता है इसे होगा अर्थात संस्कार बनाने में पहले कठिन होता है श्रवणाद प्रभृतिर अतिर चेत यहाँ तक सिद्धांति टीका में कहता है द्वितीय पक्षम में अवलंब्य परिहर अर्थात तो मोक्ष अनादि है इस पक्ष को लेकर के सिद्धांति परिहार करता है मूल में न सिद्ध से ब्रह्मस्वरूप अर्थात नित्य प्राप्त है ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मस्वरूप से ब्रह्म मोक्ष से सिद्धत्व असिद्धत्व भ्रमेण तत्साधने है उपपत्ते <coughs> मोक्ष हमारा स्वरूप है सिद्ध है किंतु हम अभी मुक्त नहीं है इस प्रकार के असिद्ध हमको भ्रम होने से हम श्रवण में लग जाएंगे तत्साधने तत्साधन था मोक्ष से साधने मोक्ष से साधन हम ज्ञान तो ज्ञान से साधन श्रवण आदि उसमें प्रवृत्ति हो जाएगी अभी सुख रूपों को लेकर के विचार हो गया अभी दुखा भाव दूसरा रूप था उसके लिए कहते हैं। ननु आनंद टीका में ननु आनंद रूपस्य से ब्रह्मण सिद्धत्व न तत्प्राप्त तत ब्रह्म आनंद रूप है सिद्ध है होने से उस ब्रह्म का प्राप्ति भी सिद्ध है क्योंकि आनंद रूप है वो सकारात्मक पदार्थ विधि पदार्थ है वो सिद्ध है होने पर भी अनर्थ निवृत्त अभाव रूप या कथम सिद्ध अभाव पदार्थ ये सिद्ध कैसे हो जाएगा भाव पदार्थ सिद्ध मान सकते हैं जो दुख निवृति कहते हैं अनर्थ निवृत्ति अभाव रूप ये सिद्ध कैसे होगा मूल में अनर्थ निवृत्तिर अधिष्ठान भूत ब्रह्म स्वरूपतया सिद्धांत कहते हैं ये अधिष्ठान रूप ब्रह्म क्योंकि अभाव अधिष्ठान रूप है इसलिए सिद्धा है वो अनर्थ निवृत्ति ये भी सिद्धा है टीका में सिद्ध से पुरुषार्थ तो अदर्शनाथ एवं विध से मोक्षा तो चाहे वह नित्य सुख रूप हो अथवा अनर्थ की निवृति रूप हो वो तो दोनों अगर सिद्ध हो जाएंगे तो फिर उसमें पुरुषार्थता नहीं रहेगा अर्थात पुरुष का प्रयोजन जो हमारे पास है फिर उसको प्राप्ति करने के लिए हमको प्रयोजन बुद्धि क्यों होगा वो तो है हमारे पास तो तथा प्रयोजन बुद्धि न भविष्य पहले कह दिया था से होता, तो जैसे भ्रम से प्रवृत्ति होती है प्रवृति क्यों हुआ प्रयोजन बुद्धि होने से तो प्रवृत्ति हुआ तो भ्रम से जैसे प्रवृति हुआ भ्रम से प्रयोजन बुद्धि भी हो जाएगा इसको दृष्टान्त दे करके सिद्धांति कहता है मूल में लोके प्राप्ति हो प्राप्त प्राप्ति परिहृत परिहार प्रयोजनत्म दृष्ट में प्राप्ति में प्रयोजन परिहितस्य परिहारे प्रयोजन लोक में भी दिखाया जाता है जो प्राप्त है फिर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयोजन दिखता है दृष्टांत देते हैं यथा हस्तगत विस्मृत सुवर्णाद हस्त में सुवर्ण कंकण कितु विस्मरण हो गया तब हस्ते सुवर्ण आप तो उपदेशात अप्राप्तमी वो प्राप्त हाथ में होने पर भी तो विस्मरण हो जाने के बाद कोई कह दिया कि आपका हाथ में है तो ये अप्राप्तम एवं प्राप्त है ये शुरू शुरू में जब चश्मा लगाते हैं ना पॉइंट फाइव रहता है उस समय में कभी कभी हो जाता है क्योंकि चश्मा निकाल देने से चश्मा लगाने से उस समय में इतना पता नहीं चलता बहुत बढ़ जाने के बाद तो पता चलेगा जब कम रहता है चश्मा लेके चला है नहीं चला है तो इस प्रकार के अर्थात तो लगाया है भी तो फिर भी पता नहीं होता है तो फिर खुशता है फिर रखा चश्मा क्योंकि कहीं दूर जागे जाना है भाई तो कोई कथा लगाए भाई इस प्रकार के होता है तो प्राप्तस्य फिर प्राप्त जैसे प्राप्त था किंतु तो अप्राप्त ही जैसे नहीं है कह करके फिर प्राप्त करते है यथावा परिहित परिहार में दृष्टान्त देते है बलैत चरण बल्जुतम चरण साम रजु सर्पत्व भ्रमत चरण में अदा पांव में उसका लपेट गया रजु उस रजु में सर्पत्व का भ्रम हो गया तो होने से फिर ना सर्प्त वाक्या तो सर्प पहले से ही परिहृत था सर्प तो था ही नहीं तो तो किंतु सर्पस्य परिहार तो जैसे प्राप्तस्य प्राप्ति होती है ऐसे परिहृत से परिहार भी होता है इसी प्रकार क्रम ये भी प्राप्तस्य प्राप्ति आगे एवं प्राप्तस्य से अभी आनंद से प्राप्ति परिहृत अभी अन्य निवृत्ति मोक्ष प्रयोजन तो आनंद प्राप्त है हमको फिर भी उसका प्राप्ति परिहृत अनर्थ हमारा है नहीं फिर भी हम उसका निवृत्ति के लिए तो उद्यम करते हैं यही हो गया मोक्ष ये प्रयोजन ये सिद्धांत ले संग्रहकार कहते हैं तो ये उत्कृष्ट आनंद अभिलाषा रूपी पिशाची ग्रस्त तया न कृतकृत्यता तो हम उत्कृष्ट आनंद की अभिलाषा रखते हैं ये पिशाची हमको ग्रास करने से हम अभिकृत कृत्य नहीं है अगर हम सोच लेंगे कि हमारा जो अवस्था है ये बिल्कुल ठीक है हमको ऐसा ही होना ही चाहिए तो आनंद है किंतु तो हमको कब भी ऐसा बोध नहीं होता है हमेशा लगे रहते और थोड़ा अधिक होना चाहिए और थोड़ा अधिक होना चाहिए ये बुद्धि जब तक रहेगा तब तक पिसाची के द्वारा ग्रस्त तो हुआ पिसाची कौन है उत्कृष्ट आनंद की अभिलाषा पिछले कृतकृत्यता नहीं है तो हम क्या करते हैं हम और जोर लगाते रहते हैं जोर लगाने से सुख होगा ना दुख मिलता है लगाने का समय जोर लगाने का समय में तो हमारा दुख का प्रारंभ घट तो जाता है तो दुख का प्रारब्ध घट तो जाने से फिर हमको सुख का मात्रा अधिक आता है तभी तो जाकर के हम संतुष्ट होते हैं हाँ अब तो दुख प्राय नहीं आता कोई तो साल में एक दो बार कभी फुटका हुआ नहीं तो नहीं हुआ तभी तो संतुष्ट हुआ अगर ये उद्यम करने से पहले साल में मान लीजिए हमको बीस बार फटका होता है हम यही संतुष्ट हो जाएगा हमको साल में बीस बार आएगा तो बीस बार में ही वो ज्ञानी है किंतु हम राजी नहीं हमको साल में एक बार होना चाहिए कम से कम तब तो तभी तो फिर आगे कहेगा एक बार भी नहीं होना चाहिए कब भी नहीं होना चाहिए क्यों हम सुने हैं संशय विपर्य रहित तो ज्ञान होना चाहिए तो हम लगेंगे तब तक अगर हम पहले से ही मान लेंगे प्रारंभ है बीच बीच में थोड़ा ऐसे होगा थोड़ा विस्मरण होगा थोड़ा ऐसे दुख हो जाएगा ऐसा होगा तो अभी ज्ञान ही इसको ग्रहण नहीं कर पाते हम अज्ञानी तो मेडल गला में झूला करके हैं क्या करें तो जितना जल्दी ग्रहण कर लेंगे पेट ऐसे होगा हाथ पांव ऐसे होगा ये सब दिमाग ऐसे होगा ये सब ऐसे ही होंगे और उसको कुछ नहीं किया जा सकता है ग्रहण कर लेंगे तो बस हो गया शांत हो जाएंगे आगे यहाँ टीका में और कुछ नहीं है आगे पृष्ठ में सच मोक्ष अभी और विचार दिखाते हैं किम कर्म साथ्या? कुछ तो करना है तो जैसे बहुत पहले यहाँ दे गया हम समझ गए तत्व तो, तो, तो ये है किन्तु तो करना क्या है है <laughs> करना क्या है कहते हैं किम कर्म साध्य किम उपासना साध्य आहो स्वीति तत्व समुचय तत् समुचय कहने से कर्म उपासना समुचय उत कर्म ज्ञान समुचय पहले कर्म उपासना अभी कर्म ज्ञान ज्ञान आता तत्व तो तो ज्ञान अर्थात तो तत्व तो ज्ञान होने के बाद भी कर्म करते रहना उसी से मोक्ष होगा किंबा उपासना और ज्ञान समुचान होने के बाद फिर कर्मों क्या करेंगे वो सुपंच है उपासना करेंगे ध्यान करेंगे ये दोनों समुचय से मोक्ष हो जाएगा केवल ज्ञान लभ्य छल्प देती है ये तैतरे उपनिषद में ये दिए है शुरू शुरू में इसको पूरा लिख दिया चिकित्सा या विचिकित्सा संशय ऐसे संशय होने पर स ब्रह्म ज्ञान प्रतिज्ञा तो ये ग्रंथ का आरंभ में हुआ था ये तो ये स्रह्म ज्ञान मोक्ष ब्रह्म ज्ञान चार पुरुषार्थ कहा था चार पुरुषार्थ में ये परम पुरुषार्थ मोक्ष स्रह्म ज्ञान ऐसी पृष्ठा द्वादश द्वादश पृष्ठा में आया था तो जो प्रतिज्ञा किए थे अभी उसका अंत करते है मूल में को साम सर्था पूर्व में कहा मोक्ष मोक्ष प्रमाण देते हैं तम तमें विदि अतिमृत्युमेती नान्य पंथा विद्यते अयनाय तम एव तम पर उसी को जान करके जानकर्के अभिन्न तम के साथ तम तम एव अथवा विदित्वा एव उसको जान करके ही तो ये दोनों प्रकार की एवका अन्वय तो तम एवं मृत्यु अति एति मृत्यु के साथ है मृत्यु अन्य पंथा अयनाय नीत अयनाय मोक्षय अयनाय गमनाय संसारा तो बहिर्गमन अर्थात मोक्षय मोक्ष के लिए अन्य पंथा नहीं है ज्ञान ही एकमात्र पंथा ठीका विदित्वा तम विदित्वा आत्मा इतिवा तो विदिव तदीत विदित्वा अथवा विदित्वा आत्मा दोनों के साथ मृत्युमती मृत्यु का मृत्य। अर्थ मृत्य। जन्म मरण एक पद है जन्म मरण मरलक्षण संसमण ये संस्रृति संस्कृति संसार स्त्री तीन होने से संस होने से संसार जन्म मरण यही संसार है इसी को मृत्यु शब्द से कहा गया नर्थात कर्मादिपम कर्म उपासना पंथ नहीं है अयनाय मोक्षा पंथ मार्गो नीद्यते अर्थात मोक्ष के लिए ज्ञान के सिवा अन्य मार्ग नहीं है हिण्य पूर्व पक्षी कहता हैदन बहुवचन हिण्यदा अमृतत्व भजन्ते ये श्रुति जो कहा गया सिद्धांत कहता है कि कर्म साध्य स्वर्ग फलस्य प्रलय पर्यत स्थायित्वअभिप्रायद इतर वाक्या परंपरया कर्माद तो तो तो अमृतत्व तो दान तो तो तो तो का अर्थ मोक्ष नहीं है अपितु तो कर्म साध्य स्वर्ग फल ये अमृत है तो स्वर्ग फल को अमृत तो क्यों कह दिए कहते हैं प्रलय पर्यत स्थायित्व अभिप्राय प्रलय पर्यत कही आभूत संप्ल अमृतत्व ही अभूत संप्ल अमृतत्व ही इस प्रकार भूतों का संप्लव भूतों का संप्लव अर्थात प्रलय तो प्रलय पर्यत कर्मसाध्य ये लोक प्राप्ति किसी को अमृतत्व शब्द से कहा गया इत्यादि इतर ये एक हो गया कि कर्म साध्य स्वर्ग जो कि प्रलय पर्यंत रहेगा अमृतत्व अथवा परम्पराया कर्मादेर मोक्ष साधन अभिप्रायत्वा तो ये जो कर्म होता है ये भी अमृतत्व को प्राप्त <coughs> कराया कैसे कैसे है कर्म करने से चित शुद्धि श्रवण ज्ञान मोक्ष तो परम्परा से भी इसको अमृतत्व कर दिया गया युक्तिमी आह युक्ति मूल में कहते हैं अज्ञान साध्यत्व निच ये युक्ति हो गया अज्ञान की निवृत्ति ज्ञानक द्वारा ही होगा क्योंकि अज्ञान का विरोधी ज्ञान ही है तो ज्ञान ही अज्ञान को हटाएगा टीका में नु तज्ञान भेद विषय तत्साधन कि अभेद, अभेद, अभेद गोचरम चिकित्सा तज ज्ञानम अनुसार अनुस्वार नहीं है ना अनुसार करना है आगे भिन्न पद है तज ज्ञान भेद विषय तत्साधन कि अभेद गोचरम ये नीचे से द्वितीय पंक्ति में ठीक है तो अर्थात अन्वय करना है तत्साधन तत्पद मोक्ष मोक्ष का साधन तज ज्ञान ब्रह्म ज्ञानम ये क्या भेद विषय किंबा अभेद गोचरम अन्वय इस प्रकार के तत्साधन तमाम भेदविषयम् वा अभेद वा अभेद को विषय करेगा अथवा भेद को विषय करेगा इति विचिकित्सावादी लोग भेद विषय कहते हैं ईश्वर से भिन्न है हम सेवक है ईश्वर सेव्य है भाष्य में त्रतम्य गोचरम अर्थात अभेदको ही विषय करता है भेद को नहीं ब्रह्मत्मक्य ब्रमात्मा एक है अभयम वे जनक प्राप्त असी अभयम वे जनक जनक संबोधन अलग पद है सो मिला तो जन है जनक अभयम वे प्राप्त असी तो और अभयम क्या है तो अद्वैत ही अभयम तो ये जब तक ये द्वैत रहता है तब तक भय ही होगा द्वितीयी भयम भवति तो इसलिए अद्वैत ही अभ्य है तदत्मानमे अवेद अहम ब्रह्मस्मी की ब्रेदारण्यकमे ब्रह्म बा इदम अग्र आसीद ब्रह्म हिण्यगर्भ पहले हिरण्यगर्भ ही था तदानमे अवेद अहम ब्रह्मास्मी तस्मा तद्वर्ववत्वाक्यत्मे तो अवेद कैसे अहम ब्रह्मास्मि अस्मी तो न जाना इति है तत्व माक्यत्म ज्ञान मोक्षस्य इति नारदीय वचना ये नारद का ये नारद भक्ति सूत्र नहीं है ये अन्य कहीं का नारद है किसी पुराण में नारद जी कहे होंगे तत्व मस्यादि वाक्यत्व मोक्षस्य साधनम ये तो एक बद्याकार है इसलिए कोई पुराण में नारद जी किसको कहे होंगे टीका में त्रुति प्रमाणयती अर्थात ऐक्य ज्ञान ही ब्र्मात्मक ज्ञान ही ये मोक्ष का साधन है श्रुति अभय वे जनक प्राप्त श्रुतिधे तत्वसवाक्यम ज्ञान मोक्षा साधन तत्वसाद वाक्याक्यूस्थ ये ज्ञान मोक्ष का साधन है तथा रूपम ये ज्ञान अपरोक्ष ब्रम् निवर्तक अहम ब्रह्म अस्मी ये अपरोक्षण है। करते हैं पहले परोक्ष होता है फिर आगे अपरोक्ष होता है अगर ये ऐक्य ज्ञान परोक्ष होगा तो मैं जीव ये अपरोक्ष अज्ञान है अपरोक्ष अज्ञान का परोक्ष ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी रजु में सर्प भ्रम्म अप्रोक्षीय हुआ था बाद में अगर किसे सुनेगा परोक्ष ज्ञान होगा कि नायम सर्प रज्जु रहेगा तो जब परोक्ष दूसरा बाहर कहीं सुनेगा उसका भ्रम निवृत्ति किंतु नहीं होगा तो स्वयं तो जब तक नहीं देखेगा अगर यह सर्प है ऐसे सुना था परोक्ष भ्रम हुआ था परोक्ष ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगा किन्तु भ्रम अगर अपरोक्षीय है तो ज्ञान भी अपरोक्ष चाहिए इसी प्रकार यहाँ जीवो तो ब्रह्म अरोक्ष होने से अज्ञान अपक्ष चाहिए टीका में ब्रह्मात्मक गोचरमी तज ज्ञानम परोक्ष्यम वे विचिकित्सा ये परोक्ष है अप्र है, मतलब संशय होने से कह दिया ये ही है में तज ज्ञानम कि वाक्याते उत अंत करना संशय ये जो अपरोक्ष ज्ञान होगा ये क्या वाक्य से होगा अथवा अंतकरण से अंतकरण से अर्थात वाक्य सुनकर के अंतकरण के द्वारा ध्यान निधि करने से ये ज्ञान होगा तो ये दो अलग अलग मत है वाक्याद उत्पद्य अथवा अंत करणादि संशय पद्म पादाचार्य गह पद्म विवरण मत ये सब लोग कहते हैं कि वाक्य इसलिए वो कहते हैं वाक्य ही प्रमाण है वाक्य से ज्ञान होगा जी किंतु कहते हैं करण से अर्थात को मानते हैं ये लोग वाक्य को करण मानते हैं वाचस्पति मूल में अपरोक्ष ज्ञानम तत्व आदि दी वाक्यादात तो पदम पदाचार्य पदम पादार्य उनके ऊपर टीका है विवरण आगे मूल में इति इति <coughs> से होगा अंतकरण ऐसे अंतकरण को ये ज्ञान होगा ठीक है मैं बाचस्पति मिश्र मत ये दो अलग अलग मत हुआ अर्थात वाक्य से ज्ञान होगा और बाचस्पति कहते हैं कि मन से ज्ञान होगा तो मन से ज्ञान होगा फिर वाक्य की आवश्यकता नहीं है कहते हाँ वाक्य आवश्यकता नहीं ज्ञान किसके आधार पर करेगा वाक्य सुनेगा सुनने के बाद मनन करेगा मनन से निधिध्यासन होगा ध्यान तो निधिध्यासन से ज्ञान होगा ये लोग कहते हैं वाक्य से ज्ञान होता है जैसे मनन निधिध्यासन वाक्य अर्थात श्रवण तो वाक्य से ही ज्ञान होगा मनोनिधि आसन फिर क्यों करते हैं कहते हैं कि जो हमको विपरीत शंका रहता है इस शंका का निवृत्ति करने के लिए इनकी आवश्यकता सहकारी है मनोन निधिध्यासन सहकारी कहेंगे निधि ध्यान मुख्य ये कहेंगे निधिध्यासन सहकारी क्यों ये लोग कहते हैं कि प्रथम बार सुनने से ही ज्ञान हुआ किंतु विरोधी विचार इतना अधिक है तो ये ज्ञान को फलवती होने नहीं देता जैसे भरसू दृष्टान्त देते हैं आप लोग सुने है ना? तो जैसे पहले बार जो राजा भरचू को देखा तो भरसू को ही देखा ना तो देखने पर भी अर्थात तो वाक्य श्रवण पहले बार किया जैसे तो पहले बार देखा तो ज्ञान अभी भी हुआ किंतु तो उसको विरोधी शंका बैठा है ये विरोधी शंका हटाने के लिए राजा पास में जाता है स्पर्श करता है इसी प्रकार की यहाँ मनो करता है इसलिए अर्थात तो वाक्य से श्रवण से ही ज्ञान होता है तो सुनने फिर भी जो मेरा ही स्वरूप है वो सुनने फिर भी वो तो शब्द प्रमाण से सुना है फिर मुझे अनुभव तो हाँ मेरा मेरा फसी मेरा गला में है मेरा चश्मा है वो प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद ही पता चलता है यदि भी यद्योल प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद ही हमको निश्चय अर्थात संशय विपर्य चला गया okay. पहले भी हमको मतलब ज्ञान है किन्तु संशय विपर्य है संशय विपर्य इतना अधिक हो जाता है हमको ज्ञान हुआ बोल करके बिल्कुल पहले से ग्रहण ही नहीं होता है किंतु तो जैसे ही थोड़ा ग्रहण होता है शमशयपर्य बार बार आकर के उसको दबाते रहेगा तब हमको पता चलता है कि हाँ हमको तो लगता है कभी तो क्षण भर के लिए किंतु किन्तु शमशय आकर के दबा देते हैं तो यहां ये लोग कहते हैं कि एक क्षण भी अगर लगा यही अप्रोक्ष ज्ञान हो गया कहते तो एक क्षण लगा बाकी निन्यानबे क्षण तो दबा रहा कहते तो हैं वो दबा रहे तो जो एक क्षण हुआ यही है पहले सुनने से ही पहले ज्ञान हुआ क्यों ये लोग जो पद्म पदाचार्य वाले कहते हैं ये सब कहते हैं कि जो साधन संपन्न पहले बार वेदांत वाक्य सुनेगा उसको पहले बार से ही ज्ञान आएगा लगेगा क्षण भर के लिए मैं तो यहाँ बोलते फिर दस उसी वो तो शब्द प्रमाण है नहीं तो आ, ये शब्द प्रमाण से प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ तो यहाँ भी वही है ना यहाँ भी शब्द प्रमाण ब्रह्म फिर प्रत्यक्ष अंतिम तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है मतलब ब्रह्म प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है ना ना प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं है ये शब्द से ये प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ तो ये जो ज्ञान हुआ ये ज्ञान प्रत्यक्ष है किंतु उसका प्रमाण प्रमा प्रत्यक्ष है किन्तु उसका प्रमाण यहाँ शब्द हुआ अर्थात शब्द से भी प्रत्यक्ष ब्रमा हो सकता है और इंद्रियों से भी प्रत्यक्ष ब्रमा हो सकता है शब्द से प्रत्यक्ष प्रमा कहा हो जाएगा पहले कहे थे जहां विषय सामने में है वहां ये प्रमा प्रत्यक्ष प्रमा होगा जैसे दसमस्तुम से अगर विषय सामने में नहीं है शब्द से परोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष ब्रमा का जो करण होंगे वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है शब्द भी हो सकता है अनुपलब्धि भी हो सकता है अनुपलब्धि से भी अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष है ये भी प्रत्यक्ष क्रमा है किण अलग अलग हो जाए तक ओम शंकर